Oh उपनिषद की दूसरी कक्षा कदम ने देखा था कि इन्होंने ओम को उत्गीत शब्द से कहा उस उत्गीत की उपासना करनी चाहिए और ये उत्गीत सबसे श्रेष्ठ रस है सबसे उच्च है और इसके लिए हमें रिक यानी स्तुति और स्तुति के साथ में साम इन दोनों को लेना होता है और जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो वो कामनाओं को पूरा करने वाला होता है परिपूर्णता को लाने वाला होता है और ओम शब्द अनुच्छा के अर्थ में शिकारने के अर्थ में भी होता है इसका जब हम प्रयोग करते हैं विशेष रूप से परमात्मा के संदर्भ में तो वो हमारे को बढ़ाने वाला होता है हम स्वीकार करते जाते हैं अच्छी बातों को और बढ़ते जाते हैं तो कल के पाठ में ये रहा कि नहीं को पूछना हो तो पूछो अच्छा जी ये रिक और साम आया था हाँ। वाणी और प्राण हाँ। तो प्राण से भावना को कहा था आपने हाँ। तो रिक में शब्द और अर्थ तो आ ही जाते हैं हाँ। तो उसमें भावना किस प्रकार से जोड़ी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए और जैसे शब्द के साथ अर्थ जोड़ दिया तो अर्थ से अलग भावना भी करनी होती है या हाँ। वो तो अर्थ और भावना जैसे एक ही लगते हैं हाँ। एक तो अर्थ की भावना की जाती है तद अर्थ भावना कि जैसी वस्तु है वैसा स्वरूप हमारे मन में रहे ठीक है ये अर्थ ये स्तुति तक का बात हो गई यहाँ जो भावना है उसके साथ में हमारी अच्छी मानसिक स्थिति जिसको हम श्रद्धा के रूप में कह देते हैं, आदर के रूप में कह देते हैं, उसको यहाँ पर प्राण के रूप में भावना के रूप में कहें। एक है कि हम वस्तु के गुण को कह रहे हैं स्तुति कर रहे हैं बखान तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ अंदर आदर का भाव नहीं है बढ़ाई तो कर रहे हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है लेकिन अंदर से उसके प्रति भावना नहीं जग रही है एक शाब्दिक स्तुति हो गई गुणों का वर्णन और उसके साथ साथ में जो उसका रस है सार है जो प्रभाव आना चाहिए उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं उसके प्रति आदर का भाव जग जाता है ये भावना के रूप में शब्द और अर्थ की भावना यानी अर्थ को भी मन में रखना ये तो सारा रिक के अंदर आ गया स्तुति में हो गया अब इसके साथ साथ जो दूसरी होनी चाहिए जिसको महर्षि दयानंद इस रूप में कहते हैं कि स्तुति इसका क्या फल होता है स्तुति से क्या होता है प्रीति आती है साथ में तो ये दोनों साथ में मिलके जब हम ओम का उच्चारण करते हैं उदगीत का करते हैं जब करते हैं अब ये परिपूर्ण है अब ये कामनाओं को पूरा करने वाला है हम यू कहते रहे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है आनंद स्वरूप है न्यायकारी है लेकिन प्रीति अंदर कुछ हो नहीं रही है उससे ये भावना नहीं जग रही है शाम नहीं आया उसमें ये प्राण के रूप में इसको जगाने के लिए संगीत का प्रयोग करते हैं उदगीत का एक मोटा रूप संगीत हो गया शाम का लेकिन इसका रस जो है सार है वो तो ये प्रीति वाला भाग है बढ़ाई करते हुए प्रशंसा करते हुए अंदर प्रीति का भाव जो जग जाता है अब ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी और कामनाओं को पूरा करेंगी ये परिपूर्णता आएगी तो भावना का मतलब इस तरह श्रद्धा कहने आप आदर का भाव कहने उसके प्रति नमन का भाव समर्पण का की स्थिति ये जो साथ में बनती है प्रीति बनती है वो देना चाहिए ओम का दूसरा अर्थ नहीं हुआ सुनने के बाद में स्वीकार ना होता क्या ठीक है कुछ कुछ कुछ तो ठीक है तो जी जी ओ यहाँ पर जो ओम उद्गीत बताया यहाँ पर तो यहाँ पर यदवाक और प्राण ये एक जोड़ा हो गया दूसरा जोड़ा बना यहाँ ऋचा और साम रिक साम तो ये दोनों जोड़ों को इसका संबंध बिठाएंगे उनके साथ में? या फिर अलग अलग एक ही एक एक ही ही बात है दोनों दोनों इन्होंने दोनों को एक ही रंग से तो खोला है दो जोड़े भले ही दिख रहे हैं हमारे को वास्तव में तो एक ही है वो क्योंकि जब इन्होंने खेला वर्क ए वर्क क्या है ऋचा क्या है वाणी ही ऋचा है एक दृष्टि से बराबर ही कह दिया और दूसरा प्राण है स्वाम प्राण ही शाम है तो रिक और शाम ये एक जोड़ा कह लीजिए और दूसरा वाणी और प्राण ये जोड़ा कह लीजिए और इनमें कारण कार्य संबंध भी आप जोड़ सकते हैं उस दृष्टि से अलग अलग भी कर सकते हैं दो जोड़े उनको अलग कर सकते हैं लेकिन रिक रहेगी तो वाणी आ ही जाएगी वाणी रहेगी जिस संदर्भ में तुम्हारी चाह आई जाएगी प्राण रहेगा तो शाम आई जाएगा और शाम रहा तो प्राण साथ में आ जाएगा शाम जब हम गान करते हैं तब क्या अंदर से कुछ भाव जकते हैं हमारे तो वो गाने लगता है व्यक्ति, लगता है ठीक है जी अब एक प्रश्न हो रहा था जी मेरा कि ये स्लोक छ में जो यहाँ पर अंतिम पद है कामम एक ये... तो रुकी है एक को संख्या अवश्य बोलें पृष्ठ संख्या बोलें और ये जो एक दो तीन है ये प्रवाक कहलाते हैं अभी जो हम चांदों के उपनिषद कर रहे हैं इसमें प्रथम प्रपाठक चल रहा है प्रथम प्रपाठक का प्रथम खंड चल रहा है अब प्रथम खंड में जो ये एक दो तीन लिखे हुए हैं इनको प्रवाक बोलते हैं तो आप कौन से प्रवाक की बात कर रहे हैं पृष्ठ संख्या दो सौ और श्लोक संख्या ये छह प्रवाक है ये कामम सब है यहां पर कामम प्रवाह छ क्या बोलेंगे इस लोगों से रोको लिखो तो कल हमने प्रथम प्रपाठक के प्रथम खंड के आठ प्रवाकों को देखा था अब इसी में आगे उदगीत की ही प्रशंसा की जा रही है ओम की ही प्रशंसा की जा रही है उसके महत्व को बताया जा रहा है देखिए, तेने तेन वर्तते इसी से इसी उदगीत से त्रैविद्या विद्यमान है युक्त है चलती है त्रैविद्या के अंदर रिक ये इन तीन को लिया जाता है वेद के वेद चार हैं लेकिन उनके अंदर रिक यजु और साम तो जहां स्तुति होती है विशेष अर्थव्यवस्था से पाद व्यवस्था होती है अर्थ के कारण से वो रिक कहलाती है और जहां गान होता है वो साम कहलाता है और बाकी जो है उनको यजुष कहते हैं इस तरह से वेद चार होते हुए भी उनके अंशों को तीन भागों में बांटा गया है वो त्रय विद्या कहते हैं इन दिन तीनों ही इससे युक्त है तीनों ही जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है अर्थात वेद का कोई भी भाग हो कोई भी विद्या हो उसमें ओम हर जगह विद्यमान रहता है कैसे तो कहना है ओम इति आश्रावयति, तो सोम यागों में बड़े याग होते हैं सोम याग होते हैं उनमें अलग अलग वेदों के जानने वाले ऋतिक रहते हैं और वो कुछ न कुछ बोलते हैं अलग अलग उनका विधान होता है जो बोलते हैं प्रस्तुत करते हैं मंत्रों का पाठ करते हैं उसके संदर्भ में कह रहे हैं तो ओम इति आश्रावयति ओम आश्रावय ये एक बोला जाता है बार बार बोला जाता है कि सुनाओ कुछ स्तुति करो तो अध बोलता है इसको जो कर्मकांड करने वाला होता है क्रिया करने वाला होता है यजुर्वेद वाला जो होता है वो इसको बोलता है इस वाक्य को बोलता है और इसको सुन करके फिर जो ऋग्वेद का जाता होता है होता वो मंत्र बोलता है वो शंसन करता है स्तुति करता है तो ओम इति आश्रावयति वी यहां भी ओम है यानी यजुर्वेद में वहां भी ओम है इति हैंसती ओम इति इतिशंसि अब होता शंसन करता है मंत्र को बोलता है यानी वो स्तुति के मंत्र होते हैं उनको बोलता है वहाँ भी ओम पहले रहता है और ओम इति उद्गायति और उद्गाता जब शाम के मंत्रों से बोलता है वहां भी ओम पहले रहता है तो रिक येजु साम तीनों के प्रतीक है यहाँ पर येजु रिक और साम इस रूप में यहाँ पर कथन किया तो ओम इति उद्गायति इति एत्य एव अक्षरस्य अपचित्य ये तीनों ओम को बोलते हैं उदगीत को बोलते हैं किस लिए एव अक्षरस्य इसी अक्षर की कौन सा अक्षर ओम इतिए एक अक्षरम उदगीत जिसको कहा उसकी अपचिति के लिए उसके सम्मान के लिए उसकी पूजा के लिए उसकी महिमा के लिए कैसे महिम ना रसे ना। ये जो सब कुछ चल रहा है उसी की महिमा से उसी के रस से उसी के द्वारा उत्पन्न अन्नों के रस से ये सारा का सारा हो पा रहा है अपचिती शब्द सामान्य रूप से क्षय के लिए नाश के लिए प्रयोग किया जाता है अपचय उपचय और अपचय अंग्रेजी में अप बोलेंगे तो ऊपर का आएगा अप डाउन अब जहां जहां वो ऊपर की तरफ जाता है लेकिन संस्कृत में अपचिति अप नीचे की तरफ के लिए होता है नाश के लिए क्षीणता के लिए प्रयोग किया जाता है तो उपचय उप बढ़ने के लिए होता है और अपचय नीचे के लिए होता है क्षीणता के लिए होता है तो वैसे अपचिति चिति मतलब चयन करना बढ़ाना और अपचिति मतलब उसका चयन नहीं होना चयन के विपरीत क्या होता है उसका बिखरना नाश होना तो विपरीत अर्थ में जाता है वैसे शब्द लेकिन ये पूजा और सम्मान के लिए भी प्रयोग किया जाता है बढ़ाई के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है यहाँ प्रशंसा के लिए क्योंकि महिमना रसना कहा गया है तो उसकी महिमा के द्वारा रस के द्वारा रस जो होता है सार होता है हम उसका आदर करते हैं उसकी उसके प्रति हम विशेष भाव रखते हैं तो इस कारण यहाँ अपचित्य का मतलब यहाँ पर सम्मान या पूजा के लिए है नाश के लिए नहीं है क्योंकि ऐसा प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर जब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं सारी की सारी ओम की उदगीत की और ये तीनों त्रय विद्या वाले ऋत्विक लोग ओम का प्रयोग कर रहे हैं तो ओम के अपचय नाश के लिए थोड़ा न करेंगे तो प्रसंग से भी शब्द ऐसा आते हुए भी यहाँ पूजाथक ही लिया जाएगा और पूजाथक रूप में अपचिती शब्द प्रयोग भी होता है कहीं कहीं ऐसा ही यहाँ पर भी किया है तो अक्षर से अपचित्य महिमना रसेना अब इसमें कुछ और बात बोलना चाह रहे हैं ये कि ओम शब्द का प्रयोग तो बहुत लोग कर लेते हैं सभी तरह के लोग कर लेते हैं लेकिन उन ओम शब्द के प्रयोग में भी उनके अंतर होता है बाहर से तो ओम शब्द बोलते हुए एक जैसे दिखेंगे लेकिन अंतर होगा वो तो कैसे है उसको समझाने के लिए कह रहे हैं तेन उभ कुरु तो मतलब उस ओंकार से उस उदगी से दोनों ही करते हैं तो दोनों कौन है ये अभी यहाँ नहीं खोला से तो दोनों ही करते हैं यानी इधर ऐसे भी और ऐसे भी दोनों करते हैं कौन है वो दोनों तो यश्च एतत तत एवं वेद जो इसको इस प्रकार से जानता है यश्च न वेद और जो नहीं जानता जो इसको रस मानता है रस तर मान मानता है श्रेष्ठ मानता है सबका सार मानता है वो भी ऐसे ही प्रयोग करता है और जो इसको सार नहीं मानता वो भी ऐसे ही प्रयोग करता है शब्द का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है लेकिन अंदर वो उसको किस रूप में स्वीकार कर रहा है ये जानने वाले न जानने वाले दोनों तरह से होते हैं तो यश एक तव वेद यश्च न वेद अब आगे इसी में खोल रहे हैं नाना तो विद्या च अविद्याद्या और अविद्या ये भिन्न भिन्न है विद्या अलग चीज है और अविद्या अलग चीज है नाना का मतलब है अलग अलग एक नाना का मतलब है नाना प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के ये भी अर्थ लिया जाता है यूं देखेंगे तो क्या विद्या अनेक प्रकार की होती है और अविद्या भी अनेक प्रकार की होती है ऐसा करना है तो विद्या के अलग अलग स्तर होते हैं ये भी विद्या एक निम्न स्तर का फिर उससे ऊंचा उससे ऊंचा स्तरभेद अविद्या में भी स्तर भेद होगा लेकिन यहाँ तात्पर्य भिन्न भिन्न है कि विद्या अलग है और अविद्या अलग है बिल्कुल अलग अलग है ये एक जानके करता है वहां अलग बात होगी जो बिना जाने करता है वो एक अलग बात होगी तो यहां जानने के महत्व को बताते हुए आगे और कहने यदेव हैं यदि वह विद्या या करोती जो इस विद्या से युक्त होके करता है समझ के करता है कि आखिर है किसके लिए ओम शब्द का तात्पर्य क्या है पीछे जो बातें बताई उसको समझ के जो उपासना करता है तो यदि वह विद्या और साथ में कहा श्रद्धा उपनिषदा श्रद्धा से और उपनिषद के द्वारा उपनिषद यानी पास में बैठ के आत्मीयता से विद्या से यानी समझ करके करता है श्रद्धा से करता है और जब श्रद्धा होती है तो निकटता आई जाती है आत्मीयता आती है बिल्कुल अपना मान करके अपनेपन से जो करता है इसको उपनिषदा तदेव वीर वत्तरम वो अधिक बलवान होता है वही ओम का उच्चारण उसके लिए अधिक बलवान होता है अधिक लाभकारी होता है तो बाहर से ओम का उच्चारण समान होते हुए भी उससे जो बल मिलता है उससे जो लाभ होता है वो भिन्न भेन भिन्न होगा अविद्या अविद्यापूर्वक किसी ने सुना है बस ओम का उच्चारण करना चाहिए बाकी और कुछ नहीं पता है तो उसको वैसा लाभ नहीं मिलेगा और जिसने जितना समझा है ओम शब्द को ओम के अर्थ को और भावना साथ में है श्रद्धा से उपनिषद से कर रहा है वो उतना उतना लाभ उससे उठा लेगा उसके अंदर उतने उतने संस्कार पड़ेंगे तो यदेव विद्या करोति श्रद्धा उपनिषद तदेव वीरवत्म भवती एतत एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यान भवती तो ये जो कुछ कहा है अभी इसी अक्षर का ओम का ही उपव्याख्यान है उसी का विस्तार किया गया उसका वर्णन किया गया यहाँ जो तीन बातें कही विद्या श्रद्धा और उपनिषद योग दर्शन में भी एक प्रसंग में आता है अभ्यास कैसे करना चाहिए सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो भी तो दृढ़ भूमि तब होता है उसमें एक सत्कार शब्द है, और सत्कार को व्यास जी ने चार शब्दों में खोला तपसा ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा तपसे ब्रह्मचर्य से विद्या से और श्रद्धा से ये तो चार शब्द है वहां पर विद्या और श्रद्धा यहाँ भी जुके हैं। और एक यहां पर उपनिषदा लिखा है निकट बैठ करके आत्मीयता के साथ में और ये बात जो योग दर्शन में कही गई है ये प्रश्नोपनिषद में भी आती है पहले एक दस के अंदर प्रश्नोपनिषद में वहां ये चारों के चारों वो शब्द है तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या प्रश्नोपनिषद में जो कै तो जुड़ी हुई बातें है दो शब्द तो मिल ही रहे हैं एक इन्होंने दूसरा एक उपनिषद शब्द दिया वहां पर तप और ब्रह्मचर्य को लिखा है ये अंत लेकिन ये सारी चीजें मिलती हैं तब वो बलवान होता है जब हम कोई कर्म करते हैं पुरुषार्थ करते हैं मेहनत करते हैं या तो यहाँ पर जब करते हैं ये चीजें साथ में जोड़ती है तो बलवत्तर हो जाता है ठीक है पहला प्रपाठक हमारा नहीं, पहले प्रपाठक का पहला खंड समाप्त हुआ अब इस ओमकार की उपासना के लिए ही दूसरे ढंग से एक कथा के रूप में बात कही जा रही है पिछले बात कही थी महत्ता के रूप में ये श्रेष्ठ है अब प्राण को लेकर के यहां पर उदगीत की और इसकी चर्चा चल रही है देखिए तो देवा देवासुरा हवाई यत्र संज्ञे तिरे उभय प्राजापत्या ये जो देव और असुर थे दोनों विपरीत माने जाते हैं देव श्रेष्ठ होते हैं और असुर दुष्ट व्यक्ति होते हैं ये दोनों ही प्राजापत्या हैं प्रजापति की संताने हैं प्रजापति परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं ये तो उन्ही के पुत्र हैं प्रजापति की इनके संताने परमात्मा की ही है उसी तरह से देव और असुर दोनों बने हैं लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है तो जहां पर ये संज्ञ तिरे जब युद्ध करने लगे दोनों संघर्षों का ही देवों और असुरों में देवासुर संग्राम सदा चलता रहता है अच्छे बुरों के बीच में तो जब इनमें युद्ध शुरू हुआ तब तदह देवा तब देवताओं ने सोचा कि हम इनको कैसे नष्ट करें इनसे इनको कैसे जीतें तो उन्होंने उदगीत को पकड़ लिया उदगीत का सहारा लिया यानी ओम का परमात्मा का सहारा लेने की सोची इसके बिना हम इनको नहीं जीत सकते न अभी भविष्य मी इसके द्वारा इस उदगीत के द्वारा हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाह्य साधन तो दोनों के जैसे भी रहे देवताओं के असुरों के बल अस्त्र शस्त्र आदि लेकिन देवता ने सोचा कि हम उदगीत को साथ में लेकर के चलेंगे और ऐसा करते हुए हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे तो जब ये हुआ तो उद्गीत को प्राण भी कहा गया है तो हमारा आधार होता है जीवन आधार होता है होम हमारा आधार है तो शुरू में देवताओं ने बात को पूरा ना समझ के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भी गलत समझ सकते हैं तो उन्होंने उदगीत के नाम से क्या किया यानी जो हमारा जीवन का आधार है यानी प्राण है हमारा जीवन चलाता है तो उन्होंने क्या किया तेह नासिकाणी उपासन चक्री रे नासिका में जो प्राण है उसको ही उन्होंने उदगीत समझ लिया उदगीत ओम है वो हमारा आधार है सोचा ये नासिका में जो चल रहा है ये जीवन का आधार है ये प्राण है तो यही उदगीत है इसी को उदगीत समझ के इसी को प्राण समझ के आधार समझ के इसकी उपासना की उन्होंने तो, तो उदगीतम उपासन चक्री रे जब इन्होंने ऐसा किया उद्देश्य क्या था असुरों पर विजय प्राप्त करना क्योंकि देवों और असुरों का युद्ध हो रहा था उन्होंने सोचा हम उदगीत की उपासना करेंगे उसकी सहायता लेंगे तो उन्होंने इसकी सहायता ली तो जब ऐसा हुआ तो तांग असुरा पाप मना विधु तो इसको तो असुरों ने पाप से बीन दिया नहीं बस नहीं चला देवताओं का इन्होंने देवताओं ने इसकी प्राण के रूप में उदगीत के रूप में उपासना की इस प्राण की नासिका वाले की लेकिन असुरों ने इसको भी बीन दिया यानी देवता इससे जीत नहीं पाए और बींद के क्या कर दिया तस्मात उभयम जीकृति अब चूंकि असुरों ने भी इसको बीन दिया इसलिए हम इससे दोनों तरह का सूंखते हैं सुरगंधम चे दुर्गंधिम च हम इससे सुगंध भी सूंखते हैं और दुर्गंध भी सूंघते दोनों ही हो गए जबकि होना तो ये चाहिए था हम इससे केवल सुगंध लेते लेकिन दुर्गंध भी इसी में यानी दोष भी इसमें साथ में आ गया देवताओं ने इसको आधार बनाया तो दोष तो यहाँ पर भी आ गया अर्थात ये आधार अब नहीं बनाया जा सकता पाप बना ही ऐसा विद्या ये भी पाप से बिंधा हुआ है तो इतने मात्र से देवता अगर इस प्राण की उपासना करेंगे तो इससे असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती असुर इसको बिंद देंगे असुरों का यहाँ पर बस चलेगा क्योंकि तो देवता जिस साधन को अपनाएंगे अपनी उन्नति के लिए उनको हानि पहुंचाने के लिए तो, तो असुर लोग उसको भी नहीं देंगे उस, उसको विक्षिप्त कर देंगे उसको चलने नहीं देंगे उसको भी विकृत कर दिया उन्होंने। तो फिर देवताओं ने सोचा यहाँ तो बात नहीं बनी तो चलो और देखते हैं। तो अथाह वाचम उदगीतम उपासन चक्री रही उन्होंने वाणी को उदगीत के रूप में उपासना करनी शुरू कर दी तो चलो यही शायद सार है और यही उदगीत है इसी से सब कुछ हो जाएगा यही प्राण है इसी से मेरा जीवन चलेगा इसी की उपासना करते हैं तो क्या हुआ कांघ असुरा पापमना विविधु इसको भी असुरों ने पाप से बीन दिया ये भी दोषयुक्त कर दिया तस्मा तया उभयम बदती इससे फिर दोनों ही बोलते हैं सत्यम चे अतम च इससे तो झूठ भी बोल देते हैं और सच भी बोल देते हैं तो पापमना ही ऐसा विद्या ये वाणी भी पाप से गई अर्थात हम अगर दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और उदगीत की उपासना करना चाह रहे हैं तो इस प्राण को और ये को इनको लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते इसमें तो दोष आ जाएंगे इंद्रियों के प्रतीक है ये कि हम इंद्रियों को ही सब कुछ मान करके चले इसी से हम तर जाएंगे इसी से हमारे को सब कुछ पूर्ति हो जाएगी तो इसमें तो दोष आ जाएंगे पापना ही ऐसा विद्या तो देवताओं ने सोचा चलो और करते हैं प्रयास हमने देखा कि जीवन हमारा आंखों से चलता है महत्वपूर्ण तो है रस है तो उन्होंने क्या अथाह चक्षुर चक्र उन्होंने नेत्रों को उद्गीत के रूप में उपासना करना शुरू कर दिया कि उद्गीत कौन है ये नेत्र ही उदगीत है यही ओम है यही सार है यही सबसे मुख्य है नेत्रों का ही वो हो गए तो भी क्या हुआ तथा असुरा पापमाना विविध असुरों ने इसको भी पाप से युक्त कर दिया तस्मा तेन उभयम पश्यती दर्शनीय चाहे अदर्शनीयम च इससे आंखों से भी दोनों चीजें देखते हैं दर्शनीय भी और अदर्शनीय भी उचित अनुचित दोनों ही देखते हैं तो इसकी उपासना भी अगर करेंगे उदगीत के रूप में तो भी चरम को नहीं प्राप्त कर सकते श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते पापमना ही एतद इससे भी दोष हो सकते हैं इनको उद्गीत मान करके इन्हीं को मुख्य साधन मान करके हम चलें तो बात नहीं बनेगी तो उन्होंने और आगे प्रयास किया तो श्रोत्रम उद्गीतम उपासन श्रोतम उन्होंने श्रोत्र को उद्गीत मान करके उपासना कर ली चलो इसको उद्गीत मान लेते हैं इसी को सब कुछ मान लेते हैं तो तब तसुरा पाप माना विविधो असुरो ने इसको भी पाप से बीन दिया तस्मात तेने उभयम श्रणोती इसलिए हम कानों से दोनों ही चीजें सुनते हैं च चाह च चुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों ही चीजें कान में पड़ती है पाप मना ही भी पाप घुसा हुआ है शुद्ध यह भी नहीं है अब जब बाहर की चीजें हो गई उन्होंने सोचा अंदर की चीज कर लें तो अगला देखिए अतः मना उदगी उपासन चक्री रे उन्होंने मन को उदगीत मान करके हम कर लेंगे उदगीत वही है ओम लेकिन वो ओम है क्या अब इन चीजों को ही उद्गीत मान करके ओम मान करके आधार मान करके उपासना करने लग जाएंगे तो यहाँ तो दोष मिलेंगे इसके आधार पर चल नहीं सकते और असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते इससे तो मन में भी ऐसा ही हुआ तो तथा असुरा पाप मना विविध असुरो ने इसको मन को भी पाप से बीन दिया तस्मा तीन उभयम संकल्प संकल्पनीयम च असंकल्पनीयम च इससे मन से तो दोनों ही संकल्प करते संकल्प करने योग्य का भी और जो संकल्प नहीं करने योग्य उसका भी संकल्प कर लेते हैं मन का विषय संकल्प विकल्प है इस संकल्प शब्द आया तो पाप मना ही ये भी पाप से विधा हुआ है तो जो जो जो आप क्या करें किसकी हम उद्गीत के रूप में उपासना करें किसे हम उद्गीत माने तो अब अगले में इन्होंने कहा अथ हे व्य प्राण तम उदगी उपासन चक्री फिर इन्होंने जो मुख्य प्राण था उसकी उद्गीत के रूप में उपासना की अभी तक ये जो इंद्रिया थी मन था ये गौण प्राण है इनसे भी जीवन चलता है हमारा ये भी प्राण है लेकिन गौण प्राण है इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है तब इन्होंने मुख्य प्राण की उपासना की मुख्य प्राण को उदगीत मान करके उपासना की मुख्य प्राण का यहां तात्पर्य परमात्मा लेना चाहिए कुछ लोग यहाँ मुख्य प्राण वो लेते हैं जो कि प्राण अपान उदान व्यान में जो प्राण है पूरे शरीर में व्यापी है उसको भी लेते हैं कुछ लोग यहाँ आत्मा शब्द भी लेते हैं और परमात्मा परमात्मा परक अर्थ यहाँ मुख्य है क्योंकि उद्गीत यानी ओम ओम मतलब तो परमात्मा ब्रह्मा इसलिए मुख्य प्राण का मतलब यहाँ परमात्मा लेना चाहिए ज्यादा संगत है तो अब उन्होंने मुख्य प्राण की यानी ईश्वर को उदगीत मान करके उसकी उपासना की अब क्या हुआ असुर तो यहां भी प्रयास करेंगे तो असुरारित्वा विध्वंस तो असुर उसको प्राप्त हो करके जब वो उसकी तरफ बढ़े तब तो उसको पाप से नहीं बीध पाए वो खुद ही नष्ट हो गए ध्वस्त हो गए वो बाकी पीछे जितना था वहां वो पहुंच गए और उसको उन्होंने दूषित कर दिया लेकिन इसको दूषित भी नहीं कर पाया और बल्कि खुद नष्ट हो गए तो असुरार रित्वा विध्वंसु कैसे नष्ट हो गए उसके लिए उदाहरण दिया यथा अश्मानम आखणम रित्वांसे जैसे आखणम अश्मानम रित्वा न खोदे जाने योग्य पत्थर को प्राप्त करके कोई चीज नष्ट हो जाती है ऐसा पत्थर जिसको कि खोदा नहीं जा सकता बहुत कठोर जिसको खोदा नहीं जा सकता वो अखणा और अखणा है व आखणा आखण को भाई आखण शब्द से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ऐसे भी भाषा के प्रयोग होते हैं तो ऐसा पत्थर जो कि कुदाल आदि से तोड़ा नहीं जा सकता है, बहुत कठोर है अब उसको कोई मिट्टी का ढेला पहुंचे उस पर तो तो कुछ नहीं होगा वो मिट्टी का ढेला ही चूर चूर होके खंडित होके टूट जाएगा गिर जाएगा तो जब देवताओं ने उदगीत के रूप में मुख्य प्राण की उपासना की परमात्मा की उपासना की अब असुर जब उससे टकराए तो वो असुर ही नष्ट हो गए और इसको दूषित नहीं कर पाए जैसे और जगह दूषित कर दिया था यहां दूषित नहीं कर पाए तो जब हम परमात्मा के रूप में किसी और चीज की उपासना करने लगते हैं, उसको अपने जीवन का आधार मानने लगते हैं, तो वहां सब जगह दोषों की संभावना है अन्य चीजें भी मुख्य है उपयोगी हैं लेकिन उनके साथ दोष हो सकते हैं उनमें विकार आ सकते हैं इसलिए ओम के नाम से जब उपासना की जाती है उद्गीत की जब उपासना की जाती है तो परमात्मा का ही ग्रहण वहां पर करना चाहिए नहीं तो वो दोष होगा उसी को अपना मुख्य आधार मुख्य प्राण समझना चाहिए और इसी की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं एवं यथा अश्मानम आखम आखणम रिथ्वा विध्वंसते पीछे जो उदाहरण दिया था उसी उदाहरण को पुनः देते हुए एक चीज और कहने कि इस प्रकार जैसे न टूटने योग्य न खोदे जाने योग्य पत्थर को प्राप्त होकर के नष्ट हो जाता है कोई मिट्टी का ढेला आदि एवं हई वंसते यह एवं विधि पापम कामए उसी प्रकार वह भी व्यक्ति नष्ट हो जाता है एवं हवाई सब विध्वंसते वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है कौन या एवं विधि जो इस प्रकार से जानने वाले के प्रति पापम काम दुर्भावना करता है उसकी हानि की सोचता है एवं विधि का मतलब है जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है पीछे जो बताया उत्गीत की उपासना कर रहा है ब्रह्म की उपासना कर रहा है ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि कोई दुर्भावना करेगा तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है उसको दोष नहीं आ सकते जैसे पीछे कहा असुर लोग उसको दूषित नहीं कर सकते असुर ही नष्ट हो जाएंगे और जो दुष्ट तो व्यक्ति हैं अगर उसकी हानि करना चाहेंगे तो उन्हीं की हानि हो जाएगी इसकी कुछ हानि नहीं होगी अर्थात परमात्मा की उपासना करना ये एक बहुत सुरक्षित चीज है में हमारी कुछ हानि नहीं होने वाली है और हम ऐसी सुरक्षा में चले जाते हैं और परमात्मा तो रक्षक है ओम का मतलब ही रक्षक होता है सर्वरक्षक होता है सबकी रक्षा करता है सब समय में रक्षा करता है सज्जनों की सदा रक्षा करता है तो दुष्ट व्यक्ति उसका विपरीत कुछ करेंगे तो वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे उनकी खुद ही हानि हो जाएगी इस उदगीत की उपासना मुख्य प्राण के रूप में करने से परमात्मा का जो लाभ है प्रशंसा की जा रही है तो जैसे न खोदे जाने वाले पत्थर को प्राप्त होकर के ढेला नष्ट हो जाता है ऐसे ही जो इस प्रकार जानने वाले के लिए गलत कामना करता है वो भी नष्ट हो जाता है और यश एनम अभिदास जो ऐसे व्यक्ति को जो उदगित की उपासना करता है उसको अभिदासती यानी उसको दबाना चाहता है उसकी हानि करना चाहता है उसको नियंत्रण में करना चाहता है स... इस... वो भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं दो बातें हो गई यह एवं विधि पापम काम जो ऐसे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना करता है उसकी हानि चाहता है तो उसी की हानि हो जाती है और जो ऐसे व्यक्ति को दबाना चाहता है तो वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है दो तरह से बातें हो क्यों होता है तो सो अशमा खाना वह है यह है ये जो ऐसे उदगित की उपासना करता है यानी ब्रह्म को ही मान करके चलता है उसी को अपना सर्वाधार मानता है वो कैसा हो जाता है वो खुद ही अश्मा खड़ा इं पर जोड़ लेंगे ना टूटने योग्य पत्थर के समान हो जाता है वो नाश न ना हो सके ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है हानि न हो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है उसकी कोई हानि नहीं होगी दूसरों की हानि हो जाएगी ना कुछ न कुछ हानि हो जाएगी उनकी जैसा जैसा उनका है ये इसकी प्रशंसा की गई तो जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार ठीक ही होना चाहिए और हमें उपासना भी ब्रह्म की ही करनी चाहिए ये इसका तात्पर्य और जब मुख्य प्राण की उपासना करता है व्यक्ति तो क्या होता है तो उसी को खोल रहे हैं नहीं वह है सुरभि च दुर्गंधी आती और जब ऐसी स्थिति में हो जाता है मुख्य प्राण से तो वो सुरभि और को, दुर्गंधि को जानता नहीं है अर्थात वो इन सब से ऊपर उड़ जाता है ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वो तो तटस्थ हो जाता है सुरभि और दुर्भी दुर्गंधि तो सुगंध और दुर्गंध को वो नहीं जानता यानी उसको उसका असर नहीं पड़ता है अपहत पापमा ही ऐसा क्योंकि वो अपने पापों को नष्ट कर चुका है तो परमात्मा का सहारा ले लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे दोष हट जाएंगे परमात्मा को ठीक रूप में उपासना कर रहा है यानी स्तुति भी कर रहा है ऋचा भी और साथ में शाम भी है दोनों जुड़े हुए हैं तो उसके पाप नष्टी हो जाएंगे वो तो पाप युक्त ही नहीं होगा तो अपहत पापमा ऐसा उसने अपने पापों को दोषों को नष्ट कर दिया है तेना इस कारण से यद तेन इतरान पिवती तेना तो इस प्रकार वो यद अश्नाती जो खाता है, जो पीता है उससे अपने अन्य प्राणों की रक्षा करता है एक व्यक्ति वो होता है जो अपने प्राणों की स्थूल प्राण है उन्हीं की रक्षा में लगा रहता है तो वो उनकी पूरी रक्षा नहीं कर पाता उसमें दोष आ जाते हैं और एक है कि मुख्य प्राण की उपासना करता है और फिर अब वो जो खाता है पीता है यानी जो भी उपयोग करता है संसार की वस्तुओं का उससे वो अपने इन प्राणों की भी रक्षा कर पाता है यदि इन अन्य प्राणों की इंद्रियों की रक्षा में ही हम तत्पर हो जाएंगे तो वहां तो दोष आ जाएंगे बिंद जाएगा वो असुर आ जाएंगे वहां पर लेकिन यदि परमात्मा की उपासना करेगा और फिर इनका उपयोग करेगा तो अब इन इंद्रियों की भी रक्षा होगी ये दोषों में नहीं जाएंगे इनसे दोष नहीं होगा अब इंद्रियों की और शरीर की रक्षा तो सभी करते हैं उनका पालन पोषण तो सभी करते हैं लेकिन फिर भी अंतर यही पड़ता है एक केवल इन्हीं की सीधे सीधे इन्हीं प्राणों की रक्षा करता है परमात्मा को छोड़ करके चलता है तो उसको दोष आएंगे इसी बात को समझाए और असुर वैसे कहते उसको भी है जो प्राणों के पोषण में तत्पर होते हैं इन इंद्रियों की तृप्ति में ही जो लगे रहते हैं वो असुर हैं तो इंद्रियों को ही लक्ष्य बना के चलेंगे तो दोष आने ही है वहां पर कोई भी चले वैसे तो तेन यद अश्नाती यद तेन तेना इतरान प्राणन अवती कि व्यक्ति के मन में ये शंका हो सकती है कि मैं परमात्मा को ही मुख्य प्राण मान के उसी की उपासना करूंगा तो बाकी इंद्रियों का क्या होगा बाकी का क्या होगा इसकी तो मैं उपासना नहीं कर रहा हूँ तो परमात्मा की उपासना करेंगे उसको प्राण मानेंगे तो उसकी सारी बातों का आचरण करेंगे तो बाकी इंद्रिया बाकी प्राण तो अपने आप ही हो जाएंगे इसी तरह का आचरण होगा कि वो पुष्ट होते चले जाएंगे उनकी हानि नहीं होगी आगे ए तमु ए अवित्वा उत्क्रामती तो इस प्रकार से अंततः जो यदि वो इसको बिना प्राप्त किए उत्तिमण कर जाता है तो यानी मृत्यु को प्राप्त होता है ए तमु एवं अंततः अंत में अवित्वा बिना प्राप्त किए यानी परमात्मा को प्राप्त किए बिना जो उत्क्रामती नष्ट होता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है अगले जन्म के लिए जाता है व्यादा आती एवं अंतता इति तो अंत में उसका बस मुंह ही खुला रह जाता है मुंह खुला हुआ रह जाता है निंदा के अर्थ में जो ब्रह्म की उपासना करता है उद्गीत के रूप में उसने तो प्राप्त कर ही लिया लेकिन जिसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है वो मरते समय बस मुंह खोला हुआ ही रह जाता है जैसे कोई कुछ कर ही नहीं पाया मैं तो जीवन मेरा व्यर्थ हो गया तो पहले वाले की प्रशंसा इसमें की गई और यहाँ इसकी निंदा की जा रही है अब और कुछ ऋषियों ने बुद्ध की उपासना की ब्रह्म के रूप में उपासना की उसके बारे में कुछ आगे बताएंगे अभी जो चर्चा हुई इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है बोलिए आचार्य जी ये परपाक साथ में साथ में ये मुख्य का अर्थ मुख में होने वाला बोल रखा है हाँ। और आपने मुख्य प्राण बोला इसमें मुख्य शब्द जो है ना जो मुख मुख हमारा जो होता है चे, चेहरा जो होता है वो शरीर में एक आगे का भाग होता है एक प्रमुख चीज होती है यहाँ इंद्रिया भी हैं पहचानते भी हम यहीं से है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है तो मुख्य मुख्य बनता है जो ये भी भाग हमारा प्रधान होता है तो जो प्रधान होता है उसको मुख्य कह देते है तो ये तो शाब्दी का अर्थ है मुख्य में होने वाला या सर्व शरीर व्यापी प्रधान यहाँ जो इन्होंने किया है ये तो जो मुख्य में होता है और पूरे शरीर में है ये तो अलग प्राण की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ मुख्य प्राण का मतलब ईश्वर लेना चाहिए जो सबसे प्रधान है उस प्राण की जब हम उपासना करते हैं ओम को बोलते हुए जब हम उसकी उपासना करते हैं उसी की उपासना करते हैं तब तो कुछ ऋषियों ने परमात्मा की उपासना की उद्गीत की उपासना की वो कैसे हुए उसके बारे में कुछ बता रहे हैं दसवा प्रभाग देखिए तम अंगिरा उदगी उपासान चक्रे उस उदगीत की अंगिरा ने उपासना की अंगिरा एक ऋषि का नाम है किस रूप में उपासना की उन्होंने अंगिरा ने ए एव एवं अंगीरसम इसको वो अंगिरस मानते हैं ये जो उद्गीत है इसको वो अंगिरस के रूप में देखते थे अंगिरस का मतलब क्या है समस्त अंगों का जो रस है सार है हमारा मूल तत्व है पूरे शरीर के में तो उसको जो मान करके करता है कि हमारे शरीर का आधार जो है यानी वो परमात्मा ही ये उद्गीत माने मुख्य प्राण को ही ले रहे परमात्मा को ही ले रहे लेकिन किस रूप में इन्होंने देखा कि हमारे इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ वही परमात्मा है इसका आधार वही परमात्मा है सब अंगों का एक एक हाथ पैर नाक कान सब जितने भी अंग हैं अंदर बाहर के उन सब का आधार उन सब का सार क्या है वो परमात्मा ही है उसका आश्रय वही है इस रूप में उपासना की यानी इसने अपनी बा, इस बात को अपने शरीर पर केंद्रित रखा कर उद्गीत शब्द से परमात्मा की उपासना रहा है ब्रह्म की ही उपासना कर रहा है ओम ओम शब्द बोल रहा है उद्गीत बोल रहा है लेकिन कि ये जितने अंग प्रत्यंग हैं इसका जो सार है आधार है आश्रय है उसकी उपासना कर रहा है वो ये हाथ पैर सब चीजें चल रही हैं किसके आश्रय से चल रही हैं किसकी व्यवस्था से चल रही है इस रूप में उसने उपासना की और उसका नाम क्या पड़ गया अंगीरा पड़ गया अब ये एक अंगीरा ऋषि है अब इनका नाम अंगिरा क्यों पड़ा ये अनवर्थ संजय हो गई क्योंकि उन्होंने अंगों का जो रस है उसको उद्गीत के रूप में देखा उद्गीत को अंगों के रस के रूप में देखा उसका नाम अंगिरा पड़ गया तो तम अंगिरा उद्गीतम उपासन चक्रे ये एक शैली है उदगीत से ओम से उपासना ब्रह्म की ही कर रहा है लेकिन किस रूप में इन शरीर का आधार सार वही है आश्रय वही है इस रूप में कर रहा है वो उसका नाम अंगिरा पड़ गया इससे हमें ये एक बात पता लगती है कि जो ऋषियों के नाम रखे गए हैं ये इनकी उपाधियां हो जाती हैं अनवर्ध संज्ञा हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया इस रूप में उपासना की तो नाम अंगिरा हो गया और भी आगे शब्द ऐसे ही वेद मंत्रों पे जो ऋषि लिखे हुए होते हैं उनमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो मंत्रों में भी आते हैं और उस मंत्र का जो दर्शन करते हैं दृष्टा होते हैं वो जिन गुणों से युक्त हो जाते हैं वो नाम वहां पर रखा गया होता है अनेक जगह पे वही होता है वो उनका वास्तविक नाम नहीं होता ये ऋषि है और इन्होंने ऐसा किया उस मंत्र का दृष्टा था दृष्टा था मतलब तो उसने उसको समझा और समझ के उसका लाभ उठा लिया तो क्या लाभ उठाया वो नाम उस बात को बताता है ऋषियों के नाम को जैसे कि अंगिरा नाम हो गया आगे देखिए नाम के भी कोई ऋषि हुए उन्होंने भी उदगीत की उपासना की अब इनका नाम बृहस्पति क्यों पड़ गया ये भी ऋषि थे इन्होंने कैसी उपासना की तो कई देख आगे बोलते हैं एतम एवं बृहस्पति मनंते तो वो इसको ही बृहस्पति मानता है इसको किसको उदगीत को ओम को अंगिरा ने इस उदगीत को अंगिरस माना था क्यों अंगिरस माना था क्योंकि वो अंगों का रस है आधार आश्रय है और जो बृहस्पति है इसने क्या किया इस उदगीत को बृहस्पति माना उस ओम को उदगीत को उसने बृहस्पति मानता था अब उसको बृहस्पति कैसे मानता था तो उसको आगे खोल रहे हैं वाघी बृहति ये जो वाणी है ये बृहति है इसका नाम है बृहति और तस्या एव पति बृहस्पति इस वाणी का जो पति है उसको बृहस्पति कहते हैं तो अब उदगीत को ओम को किस रूप में देखा उसने वाणी का जो पति है वाणी एक महत्वपूर्ण तो भाग है हमारे मनुष्य जीवन में वेद वाणी ले लीजिए ये वाणी ले लीजिए इसका भी जो पति है स्वामी है इसको भी जो चलाने वाला है इसका भी जो नियंत्रक है इसको देने वाला है जिसकी व्यवस्था से हम बोल पा रहे हैं, और ये जो वेदादि शास्त्र मिले इसका जो पति है उसको उसने ओम शब्द से उदगीत से उपासना की उसी ब्रह्म की उसी परमात्मा की उपासना कर रहे हैं अंगिरा ने भी वही की बृहस्पति ने भी वही की लेकिन रूप अलग अलग था अलग-अलग दृष्टियों से देखा तो चूंकि इसने बृहस्पति यानी बृहती वाणी के पति के रूप में ब्रह्म की उपासना की इसका नाम बृहस्पति पड़ गया यह भी उसका उपाधि नाम है अनवर्थ संजय उसने ऐसा किया इसलिए उसका नाम हो गया आगे देखिए ते नयास्य उदगीम उपासन चक्र और इसीलिए उसने उसकी अयास्य नाम का ये ये भी कोई ऋषि हुए हैं उन्होंने भी उदगीत की उपासना की अयास्य नाम क्यों पड़ गया उनका तो प्रक्रिया बता रहे हैं उनकी उपासना की एतमु एव एवं मन्यन्ते कि इसको ही इसको यानी उस उदगीत को ही मुख्य प्राण को ही अयास्यम अयास्य वो मानते थे समझते थे अयास्य मतलब मुख में जो गति करता है मुख में से जो नीचे जाता है उसमें सारा अन्न आ गया जो भी हम खाते हैं पीते हैं उन सब चीजों को तो उसने क्या देखा ये जो ऋषि थे इन्होंने कैसे परमात्मा की उपासना कर ली कि ये जो कुछ भी हम मुख से खाते हैं ये सब परमात्मा का ही दिया हुआ है उसके बिना ये जीवन नहीं चल रहा है एक तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इस अन्न से हमारा जीवन चल रहा है फल से दुख से जो भी चीजें हम खाते हैं अब अभी दृष्टि उसी पर ही है उस खाद्य पदार्थ पर। लेकिन अब इसी में उसने ब्रह्म की उपासना कैसे कर ली उद्गीत की उपासना कैसे कर ली कि ये जो खा रहा है बोले इसके पीछे वो ब्रह्म है ये व्यवस्था ब्रह्म के है ये चीजें ब्रह्म के द्वारा बनाई जा रही हैं और बस यही उपासना करती है उपासना ब्रह्म की उदगीत की ही चल रही है लेकिन केंद्रित अपने को इसमें रहे जो भी खाएगा ब्रह्म ने ही मेरे को दिया है ब्रह्म की व्यवस्था से अब ऐसा करते करते उसने ब्रह्म की उपासना की उसका नाम अयास से पड़ गया आस्यात इति आस्य से जो मुख से अद्यत मतलब आयते आयम आयता मतलब गति करता है आता जाता है यानी खाया जाता है जो भी कुछ मुंह से हो रहा है आप इसमें श्वास भी ले सकते हैं तो खाने पीने की चीजें तो हम ले ही सकते हैं ये तीसरे ऋषि का नाम भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि उसने की ऐसे ही उपासना की अब ये सब उपासनाएं निंदित नहीं कही जा रही हैं ये तरीके हैं परमात्मा की उपासना करने के और ये सब ठीक ही कहे जा रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं अंगीरस के रूप में बृहस्पति के रूप में आयास्य के रूप में किसी भी ढंग से करना मूल वो परमात्मा साथ में जुड़ा हुआ है उसी का ही सदा चिंतन चलता रहता है तो उसकी उपासना होती है और वो इन इन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है उन्नति को प्राप्त कर जाता है आगे देखिए और एक ऋषि का कह रहे बको दालभ्यो विदान चकार ये बक उनका नाम था और दल्भ के वो पुत्र थे तो दालभ्य बक विदान चकार उसने भी उसको जाना यानी उपासना की और जब उसने इसकी उपासना की तो क्या हुआ सह नैमिशियाणाम उदगाता बबू तो जो कुछ व्यक्ति थे निमिषारण्य के निवासी उनका नाम रहा होगा तो उनका वो उद्गाता हो गया सोमयागो में जो चार वेद वाले होते हैं उसमें जो साम्वेदी होते हैं सामवेद का उच्चारण करते हैं उसमें एक चार चार होते हैं तो उसमें से एक ये उसका उनका उद्गाता बन गया वो यज्ञ को कराने वाला उदगाता जो होता है वो सामगान करता है वहां पर तो उदगाता बबुआ सह स्म ए भय कामान आगा और वो इनके लिए ये जो निमेशा रणने वाले थे जिन्होंने उसको उदगाता बनाया था उनके लिए उनकी कामनाओं का गायन करता था बोलता था जो उनकी कामना थी जो यज्ञ करवाने वाले थे उनकी कामनाओं को वो बोलता था कामनाएं उनकी थी वो भी बोल सकते हैं लेकिन अनेक बार हम दूसरों से कहते ना भी मेरे लिए आप प्रार्थना करना कहते हैं कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सफल हो जाएगा ऐसा हमारे को प्रतीत होता है कोई ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति शुद्ध आत्मा उसको हम कहते हैं कि इनके मुंह से अगर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा तो इसने उपासना की थी परमात्मा को जाना था और उसकी इस महत्ता को समझ करके इसको उदगाता बनाया गया और उन्होंने इनकी कामनाओं को बोला और जो व्यक्ति इस तरह करता है उद्गाता बन जाता है ये तो संवेद का ही उपनिषद है गायन करता है उसी तरह शुद्ध रूप से तो आगे देखिए आगाता हवई कामान भवती वो कामनाओं को प्राप्त कराने वाला पूरा करने वाला हो जाता है कौन या एतद एवं विद्वान अक्षरम उदगीतम उपास अध्यात्म जो इस प्रकार से जो व्यक्ति यह एतद एवं विद्वान जो इस प्रकार से जानने वाला अक्षरम इस अक्षर को ओम अक्षर को उद्गीतम उपासते उद्गीत के रूप में उपासना करता है इति अध्यात्मम ये जो उद्गीत की ओम की ओम हमारी व्याख्या की है आत्मा से संबंधित ये व्याख्या आंतरिक व्याख्या अभी तक की गई है ये उपासना का एक स्वरूप कहा गया तो जैसा की योग दर्शन में भी आता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रय तो सत्य का प्रयोग करता है तो जैसा वो बोलता है वैसा होने लगता है ऐसा हम चमत्कार के रूप में भी सोचते हैं हम चाहते हैं कि उसके मुख से कुछ निकले लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है और वो बोलने वाला गलत भी नहीं बोलेगा वो उचित ही बोलेगा तो यूं किसी का कुछ भी गलत कार्य हो और वो बोलते ऐसा ऐसा व्यक्ति करेगा ही नहीं लेकिन इस तरह का संकेत यहां से भी मिल रहा है और योग दर्शन से भी मिल रहा है तो इनकी वाणी के अंदर इनकी कामना के अंदर वो जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो पूरी होने लगती है उस तरह की कामनाएं पूरी होने लगती है कारण कि वो ऐसी शुद्ध आत्मा होती है उनके इतने पुण्य होते हैं वो जिसके लिए भावना करते हैं वैसा हो सकता है इसको एक अंश में हमें समझना चाहिए एक तरफ हमारे मन में आएगा कि ये तो किसी का कुछ भी हो और कोई भी बोलते फल उसको मिल जाएगा एक साधना तो इसने की थी डाल भे ने बक ने अब वो कुछ भी बोलेगा और दूसरों को कुछ हो जाएगा तो दूसरों का पुण्य नहीं है तो कैसे हो जाएगा हमें जो मिले वो तो हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा परमात्मा की तरफ से तो एक ने बोला और दूसरे को मिल जाए ऐसा कैसे हो सकता है तो एक बाधा आती है ना हमारे को कर्म की दृष्टि से कर्माशय की दृष्टि से तो यूं तो वो तो हमारे को ठीक नहीं लगती है पुण्य उसका है उसके बोलने से दूसरे को मिल रहा है तो कैसे ऐसे संभव है तो जिस प्रकार से हम कुछ धन कमाते हैं अपनी मेहनत का कमाते हैं तो हम दूसरे को दे देते हैं दे सकते हैं ना दूसरे को दे सकते हैं हमने स्वास्थ्य ठीक रखा बलवान है हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं न ऐसे दूसरे को कर, कमाया हमने है अर्जित हमने किया है लेकिन उसका उपयोग हम दूसरों के लिए कर सकते हैं अगर हमारी किसी दूसरे के प्रति इच्छा करती है धन की सेवा की जान की किसी भी ढंग से रक्षा की तो हम वैसा कर लेते हैं परोपकार के रूप में लेकिन वैसी हमारी कामना होनी चाहिए तब हम करते हैं ऐसा हम उसको ठीक समझते हैं उसको हम अपना समझते हैं तो उसके प्रति हम ऐसा कर देते हैं नहीं तो नहीं करेंगे हर किसी के लिए नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से जैसे हमारा कुछ कर्माशय है विशेष कर्माशय है किसी का ऐसा कोई व्यक्ति है और उसके मन में अगर किसी के प्रति भावना आती है और वो वैसी भावना करता है तो अपने कर्माशय का इस रूप में उपयोग कर सकता है दूसरे के लिए दूसरे का अपना कर्माशय जो चलेगा वो बनेगा लेकिन इसके मन में उसके प्रति कोई भावना जग रही है जब हम किसी को धन देते हैं सहयोग करते हैं तो कुछ भावना जगती है तभी तो देते हैं कोई कारण होता है हम देखते हैं कि भाई इसको धन नहीं दिया वो दुखी होगा तो उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं दूसरे को का दुख जब हमसे नहीं देखा जाता जो अपने व्यक्ति होते हैं जिनको हम आत्मीय है समझते हैं उनका दुख हमें नहीं हमसे नहीं देखा जाता है तो हम उनके लिए कुछ सहयोग करते हैं और उस सहयोग को करते हुए एक तरह से हम अपना ही सहयोग कर रहे होते हैं क्योंकि तो हमें वो स्थिति नहीं देखी जा रही है देश की कोई स्थिति है उसको व्यक्ति को सहन नहीं हो रही है उसके लिए वो अपना बलिदान ही कर देता है वैसे तो दूसरों के लिए कर रहा है एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि से तो कर सकता है उसके साधन है तो अपना जीवन लगा सकता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो खुद भी दुखी होता है क्योंकि उसके व्यक्ति उससे प्रिय जो भी है देश राष्ट्र भाषा जो भी कुछ है उनका कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसको बाधा होती है तो जैसे हम अपने घर को अच्छा करने के लिए रोग हटाने के लिए कुछ खर्च करते हैं और उससे हमको अनुकूलता होती है ऐसे ही जो हमारे आसपास के व्यक्ति होते हैं आत्मीय होते हैं उनकी बाधा से हमारे को कष्ट हो रहा है तो हम उसको हटाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो उदगाता इन्होंने कहा जो ईश्वर की उदगीत की उपासना करते हैं तो उनको उद्गाता बनाया ही इसलिए था कि ये जो बोलेंगे तो हमारी कामना पूरी हो सकेगी अगर ये अनुकूल हो गए हमारे और इन्होंने हमारे भाव रखा तो पूर्ति हो जाएगी इसलिए का का वो कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है दूसरों की यह ए तद एवं विद्वान अक्षरम उदगीतम उपास तो जो जितनी भी तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा चाहे अंगीरा ऋषि थे चाहे बृहस्पति थे या अयास्य थे और या, या ये बक नाम के थे ये चार का चारताया इसमें अनवर संज्ञा नहीं है पिछले तीनों के अंदर उस तरह की मुख्यता है तो जो इस प्रकार से जान करके उदगीत की उपासना करता है वो अपनी दृष्टि से भी प्राप्त काम हो जाता है और दूसरों के लिए भी हो जाता है दूसरों के लिए भी अच्छा कर देता है और अपने लिए भी वो तृप्त हो जाता है तो इन सब को कहते हुए उद्गीत को ओम को उसकी उपासना करनी चाहिए यानी जो सबसे मुख्य है उसको ही हमें स्वीकार करके चलना चाहिए बाकी चीजें भले ही हमें प्राण लगे मुख्य लगे जीवन का आधार लगे ये प्रतीत हो कि इनके बिना तो काम नहीं चल सकता है लेकिन फिर भी मुख्य उसी परमात्मा को मान के चलना चाहिए तीनों वे त्रैविद्या में वहां पर वही ओम है उसी परमात्मा के लिए सारी की सारी बात चल रही है और तो ये इस तरह का अभिप्राय ये दूसरा खंड हमारा समाप्त हुआ किसी को कुछ पूछना है तो इसको यहीं समाप्त करते हैं प्रणोत्तम साधार अभिवादन रोमश